पाठ दो प्रभु भोज सत्य प्रभु का शरीर तोड़ा गया और उसका खून बहाया गया उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं बाइबल आयत जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो तुम उसके द्वारा आगमन तक उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो पहला कुरंथियो 11 26 क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में ऐसी पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो परिचय याद रखना शब्द का अर्थ है कि कुछ घटा है भूतकाल में और हम उसके घटना को याद करते हैं जिस प्रकार से एक स्मारक दर्शाता है कि भूतकाल में कुछ असामान्य घटा है उसी प्रकार से प्रभु भोज भी प्रभु यु के बलिदान को दर्शाता है इसका अर्थ जैसा की मैं रोटी लेकर खाता हूँ तो प्रभु का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया है और कटोरे में से पीता हूँ तो अर्थ है कि उसका खून मेरे लिए बहाया गया है उससे भी बढ़कर यह स्मृति भूतकाल की घटनाओं को दोहराने से भी बढ़कर है यह बताती है कि भूतकाल में क्या हुआ था जो कि सक्रिय सत्य है और वर्तमान में कार्यरत है प्रभु ने केवल पापों की क्षमा नहीं दी बल्कि हमें पापों ऐसी आजाद किया और अनंत जीवन का भागीदार भी बनाया प्रभु का कार्य मध्यस्थी करना तथा मेल मिलाप करना है जो अभी भी जारी है पहला कुरंथियों 11, 27, 28। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की दे और उसके लोग का अपराधी ठहरेगा इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में ऐसी पिए हमें प्रभु भोज का आदर करना जरूरी है अगर आपके भाई और आपके बीच में कोई विवाद है तो उसे सुलझाना जरूरी है परमेश्वर हम से अपने आप की जांच करने की आशा करता है हम प्रभु के क्रूस के भागीदार बनना चाहते हैं। पहला यूना एक नो यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने का वादा किया है किंतु परमेश्वर महान और दयालु है और हमारी सब आधार्मिकता से हमें साफ करता है अपने आप को जांचने के बाद आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं। पहला कुरंथियों ग्यारह तेईस चौबीस क्यूँकी ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा की यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो पोलो समझा रहा था कि प्रभु यहूदियों की परंपरा के अनुसार फसह का पर्व मना रहा था यहूदियों के द्वारा मेमना मारा गया तथा उसका खून दरवाजे पर लगाना उनके विश्वास का चिन्ह था निर्गमन बारह छत और इस महीने के चौदवे दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गो के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बली करें तब उसके लोह में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं पर अभी प्रभु सिखा रहा था कि वह स्वयं परमेश्वर का मेमना है एक उन्तीस दूसरे दिन उसने यशु को अपनी ओर आते देख कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है वह मरने जा रहा है और उसके खून ऐसी हमें उद्धार मिलेगा रोमियो पांच उसकाठ परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा उसने कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है मेरी याद में ऐसा ही किया करना पहला कुरियो 11:25 इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लोहो में नहीं बाचा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो इस वाचा के विषय में इर्मिया ने भी बताया इर्मिया इकतीस उसका इकतीस से बत्तीस फिर यहा की यह वाणी है सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई बात बांधूंगा वह उस बाह के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिश्र देश से निकाल लाया क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी बाचा तोड़ डाली हम रोमियों में भी देख सकते है रोमियो दस नौ दस कि यदि तू अपने मुंह से ईश्वर को प्रभु जान कर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओ में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है परमेश्वर की ओर ऐसी आरोप हम हृदय से विश्वास करते हैं जब विश्वास करते हैं कि यह हमारे हृदय पर लिखी गई, तो कोई इसे हटा नहीं सकता यशु ने कहा कि यह प्याला मेरे खून में नहीं बाचा है जब कभी एकत्रित हो ऐसा करना मेरी याद में पूछें, इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती